महाभारत सभा पर्व लोकपाल सभा सभाख्यान पर्व पंचमोध्याय नारद जी का युधिष्ठिर की सभा में आगमन और प्रश्न के रूप में युधिष्ठिर को शिक्षा देना व सम पाण्डुवाच अथ तत्रोपविष्टेशु पांडवेशु महात्मसु महस्तुचोपिष्टेशुगंधर्वेशुच भारत वैश्व जी कहते हैं जन्मे एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्यान्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए वे थे वेदोपनिषदाम वेत्गणाचिता इतिहास पुराण पुरा कल्प विशेषवे न्याय विधर्म तत्व ऐक्य संयोग नात्व समवाय विशारद वक्ता प्रगलभो मेधावी स्मृति मानवीत कविपरापर विभाग प्रमाणत निश्चय पंचावयुक्त वाक्य गुण दोषवी उत्तरोता उत्तर ची बृहस्पति धर्म धर्मका यत निश्चय तथा भुवनकोश से सर्व से महामति प्रत्यक्षीलोकूर्ध्वतस्त सांख्ययोग विभाग्यो दिर्विभत्सुसुरासुरा सन्धि विग्रह तत्वुभागवेद साड्गुण्यधुक्त सर्वशास्त्र विशारद युद्धगाधेवी चर्व प्रतिगस्तता एक बहुक्त गुणगुणगणर्मुकान गुन गुन नोचर सर्वान् आगमतताम सभा नृप नारद सो महातेजारृचिस्ता पारिजातेन राजतेन चीमता सुमुखे न सौम्य दीरमितुति सभास्थान पांडवान्द्र प्रियमणों मनोजव जया शिर्भस्तुतम विप्रो धर्मराजानजयत उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि देवताओं द्वारा पूजित पुराण के मर्मज्ञ पूर्वकल्प की बातों के विशेषज्ञ न्याय के विद्वान धर्म के तत्व को जानने वाले शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष इन छहों अंगों के पंडितों में शिरोमणि ऐक्य संयोग नानात्व और समवाय के ज्ञान में विशारद त्रृगल्भ वक्ता मेधावी स्मरण शक्ति संपन्न, नेतृज्ञ त्रिकाली अपर ब्रह्म और परब्रह्म ब्रह्म को विभागपूर्वक जानने वाले प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचे हुए पंचवयुक्त वाक्य के गुण दोष को जानने वाले बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में निश्चय रखने वाले तथा इन संपूर्ण भूनों को ऊपर साख्य और सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले महाबुद्धिमान सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता देवताओं और असुरों में भी निर्वेद वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक संधि और विग्रह के तत्व को समझने वाले अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बांटने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले संधि सुलह विग्रह कलह ज्ञान चढ़ाई करना आसन अपने स्थान पर ही चुप्पी मारकर बैठे रहना भाव शत्रुओं में फूट डालना और समाश्रय किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना राजनीति के इन छहों अंगों के उपयोग के जानकार समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान युद्ध और संगीत की कला में कुशल सर्वत्र क्रोध रहित इन उपर्युक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न मननशील परम कांतिमान महातेजस्वी देवर्षि नारद लोक लोकलोकांतर में घूमते फिरते पारिजात बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्मर्षि ने जय सूचक आशीर्वादों द्वारा धर्मराज राज्य का अत्यंत सम्मान किया परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले वेद के वचनों की एक वाक्यता एक में मिले हुए वचनों को प्रयोग के अनुसार अलग अलग करना यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर अधिकार के अनुसार जजमान के साथ कर्म का जो संबंध होता है उसका नाम समवाय है दूसरों की किसी वस्तु का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ पुरुष जिस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है उसमें पांच अवयव होते हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन जैसे किसी किसी ने कहा इस पर्वत पर आग है यह वाक्य प्रतिज्ञा है क्योंकि वहां धूम है यह हेतु है जैसे रसोई घर में धुआं दिखने पर वहां आग देखी जाती है यह दृष्टान्त ही उदाहरण है क्योंकि इस पर्वत पर धुआं दिखाई देता है हेतु की इस उपलब्धि का नाम उपनय है इसलिए वहां आग है यह निश्चय ही निगमन है इस वाक्य में अनुकूल तर्क का होना गुण है और प्रतिकूल तर्क का होना दोष है जैसे यदि वहां आग न होती तो धुआं भी नहीं उठता यह अनुकूल तर्क है जैसे कोई तालाब से भाप उठती देखकर कर यह कहे कि उस तालाब में आग है तो उसका वह अनुमान आश्रय सिद्धरूप हेत्वाभाष से युक्त होगा तमागतमृतिम दृष्टान सर्वधर्मवे सहसा पांडवश्रेष्ठ प्रत्युत्थाया अभ्यवाद यदर्सन तस्में यथाविधि गाम मधुपर्क अर्चयामास रन कामश्च धर्मवीन संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठि ने देवर्षि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ मधुपर्क तथा अर्घ आदि उपचार अर्पण करते हुए नृत्नों से उनका पूर्वक पूजन किया तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किया तुतोष चूजा प्राप्त युधिष्ठिरा पांडव सर्व महर्षि वेद पारग धर्म कामार्थ संयुक्त प्रपक्षेद राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेद महर्षि ने युधिष्टिर से धर्म काम और अर्थ तीनों को उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी पांडव द्वारा देवर्षि नारद का पूजन नारदाच कल्पन्ते धर्मे च रमते मन सुखान चानु भूजंते मन नारद जी बोले राजन क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ दान तथा कुटुम्ब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं भगवत चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुँचता है कश्चिदाचरिता पूर्व नरदेव पितामह वर्तथे वृत्तम्षुद्राम धर्मार्थ सहिताम त्रिशू नरदेव क्या तुम ब्राह्मण वैश्य और शुद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो कच्चिदेन वा धर्मम धर्मेणमता प्रीत सारे न कामे न प्रबाध से तुम धन के लोभ में पढ़कर धर्म को केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति है जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते कच्चिद च धर्मम च कामम च जयताम वर विभज्य काले कालज्ञ सदा वरदसे वसे विजय वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते होना दक्ष स्मृति में त्रिवर्ग सेवन का काल विभाग इस प्रकार बताया गया है पूर्वाणे ताचरित धर्म मध्यान्हे मुपाजित जांडे चाचरित काम इतेशा वैद की श्रुति ही पूर्वान्ह काल में धर्म का आचरण करे मध्यान्हन के समय धनोपार्जन का काम देखे और सायान अर्थात रात्रि के समय काम का सेवन करे यह वैदिक श्रुति का आदेश है नीलकंठी से उदृत कच्चि राजगुणी सप्तोपायाथान बला बलाबलम तथा सम्यक चतुर्दश परीक्षसे निष्पाप युधिष्ठिर क्या तुम राजो गुणों के द्वारा सात उपायों की अपने और शत्रुओं के बलाबल की तथा देशपाल दुर्गपाल आदि चौदह व्यक्तियों की भली भांति परख करते रहते हो पहला राजाओं में छह गुण होने चाहिए व्याख्यान शक्ति प्रगलभता तर्क कुशलता भूतकाल की स्मृति भविष्य पर दृष्टि तथा नीति निपुणता दूसरा सात उपाय ये हैं मंत्र औषध इंद्रजाल साम दान दंड और भेद तीसरा परीक्षा के योग्य चौदह स्थान या व्यक्ति नीतिशास्त्र में इस प्रकार बताए गए हैं देशो दुर्गम रथो हस्ते बाज योधाधिकारी अंतपुरान्नगणना शास्त्रेख्य देश दुर्ग रथ हाथी घोड़े सूर सैनिक अधिकारी अंतपुर अन्न गणना शास्त्र लेख्य धन और अशु अर्थात बल इनके जो चौदह अधिकारी हैं राजाओं को उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए तथा संधाय भारत से वसे। विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर, यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए आठ कर्मों का सेवन करते हो राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए आठ कर्म ये हैं कृषि पथो दुर्गम सेतु कुंजर बंधनम खनया कर खरादानम शून्य नम च निवेशनम अष्ट संधान कर बाड़ी प्रयुक्ता खेती का विस्तार व्यापार की रक्षा दुर्ग की रचना एवं रक्षा पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा हाथी बांधना सोने हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना कर की वसूली और उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना मनीष पुरुषों द्वारा ये आठ संधान कर्म बताए गए हैं कश्चित प्रकृत सप्तः न लुप्ता भरत आध्यास तथा व्यसन सनता भरत श्रेष्ठ तुम्हारी मंत्री आदि सात प्रकृतियाँ कहीं शत्रुओं में मिल तो नहीं गई हैं तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्य व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना। स्वामी मंत्री मित्र कोष राष्ट्र दुर्ग तथा सेना एवं पुरवासी ये राज्य के सात अंग ही सात प्रकृतियाँ हैं अथवा दुर्गाध्यक्ष बलाध्यक्ष धर्माध्यक्ष सेनापति पुरोहित वैद्य और ज्योतिषी ये भी सात प्रकृतियाँ कही गई हैं चाप्य कृत कह कूत चाप्यपरिशक्ति विद्यते मंत्रित तथा जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्त कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते मित्रोदासीन उदासीन कश्चि वेश्चित वे संधि यथा कालम विग्रह चोप से वसे क्या तुम तो मित्र शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वे कब क्या करना चाहते हैं उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो न कश्चिवृत्तिमुदासी मध्यम चांदसेसे कश्चिदात्म सामा शुद्धा संबोधन क्षमा कुलीनाश्चाक्ता वीरमंत्रि विजयो मंत्रूल श्री राजोसी भारत क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए वीर तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय वृद्ध शुद्ध हृदय वाले किसी बात को अच्छी तरह समझने में समर्थ उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना, क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा अर्थात सलाह और उसकी सुरक्षा की है जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है कच्चि संवृत्त मंत्रे शास्त्र को राष्ट्रात शत्रु विलोप्यते मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है कश्च् निद्रावशमसी कच्चि काले विबु कच्चिचापर रात्रु चिंत्य अर्थमर्थवेन तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते समय पर जग जाते हो न अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही रात्र के पिछले भाग में जग कर अपने अर्थ आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना स्मृति में कहा है कि ब्राह्मे मुहूर्त चोत्थाय चिंतदात्मनोहित अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने हित का चिंतन करे नीलकंठी टीका से उद्धित कच्चिन मंत्र यसे नए कह कचिन्ष कच्चि ते मंत्र तो मंत्रो मंत्रो न राष्ट्र परिधावती कोई भी गुप्त मंत्रणा दो से चार कानों तक ही गुप्त रहती है छह कानों में जाते ही वह फूट जाती है अतः मैं पूछता हूँ तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो कश्य दर्थान विश्चित लघुमूलान महोदयान् क्षिप्रमारह सभसे कर तुम न विघ्नता दिशान धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़ता है किंतु वृद्धि अधिक होती हो उनका पूर्वक आरंभ कर देते हो न वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते कच्चिन्न सर्वे कर्मांता परोक्षास्ते विशंकिता सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा संश्रेष्ट चात्र कारण तुम्हारे राज्य के किसान मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं हैं उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं हैं अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते क्योंकि महान अद्भुत अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं आपतैरलुब्ध क्रमिक से च कच्चिद्राजकृतान्य प्राया पुन विदुष्ते वीर कर्माणी नानबाप तान कान चे कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते होना राजन वीर श्रोमणि क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्ध के निकट पहुँच जाने पर ही लोग जान पाते हैं सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग कश्चित कारणिका धर्मे सर्वशास्त्रे सुकोविदा क्यों कुकुमारांश्च योध मुख्या तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना कच्चि सहस्र मूर्खाणीडाच पंडित पंडितों झेश तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना अर्थात आदरपूर्वक स्वीकार करते हो ना क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थसंकट के समय समान महान कल्याण कर सकता है कच्चि सर्वाणि सर्वाणी धनधान्यायुधोदक ये परिपूर्णा तथा शिल्पी धनुधर क्या तुम्हारे सभी दुर्ग किले धनधान्य अस्त्रशस्त्र जल यंत्र मशीन शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं एक मेधावी शूरोदात विचक्षण राजपुत्रम वापय महतिम श्रिय यदि एक भी मंत्री मेधावी सौर्य संपन्न संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है कशिदेशपक्षे दथ पंच चिभेर विज्ञात तीर्थान चारक क्या तुम शत्रुपक्ष के अठारह और अपने पक्ष के पंद्रह तीर्थों की तीन तीन अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो पहला पक्ष के मंत्री पुरोहित युवराज सेनापति द्वारपाल अंतर्वैशिक अर्थात अंतपुर का अध्यक्ष अध्यक्ष कोषाध्यक्ष यथा योग्य कार्यों में धन को व्यय करने वाला सचिव प्रदेष्टा पहरेदारों को काम बताने वाला नगराध्यक्ष अर्थात कोतवाल कार्य निर्माणकर्ता अर्थात शिल्पियों का परिचालक धर्माध्यक्ष सभाध्यक्ष दंडपाल दुर्गपाल राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक ये अठारह तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए दूसरा उपर्युक्त टिप्पणी में अठारह तीर्थों में से आदि के तीन को छोड़कर शेष पंद्रह तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय हैं कश्चि विषाम विदि प्रतिपन्नश्चर्वदा नित्ययुक्त रिपुन सर्वान्वीक्षसेपुसूदन शत्रुसूदन तुम शत्रुओं से अज्ञात सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते होना कश्चि विनय सम्पन्न कुलपुत्रो बहुश्रुत अनुरुप्रष्टा सत्कृतः पुरोषित क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील कुलीन बहुज्ञ विद्वान दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं क्या तुम उनका पूर्ण सत्कार करते हो कश्दग्निसुते हुये ते सदा तुमने अग्नि होत्र के लिए विधि बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मण को नियुक्त किया है ना, वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना। ज्योतिष कुशलस्तव कशिदंग निष्णा यहाँ हस्तपादादि अंगों की परीक्षा में निपुण ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी हैं कश्चन मुख्या महो महे तेव मध्यमेशु मध्यमा जगन्या चगन्येशु भृत्या कर्मसी योजिता तुमने प्रधान प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है न अमात्यानुपथातीता पितृपैत्र महासुचि श्रेष्ठाश्रेष्ठ सुक निजय कर्मसू क्या तुम निष्ठल बाप दादों के क्रम से चले आए हुए और पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो कश्चिन्ण दंडेन भृत मुद्बे प्रजा राष्ट्र तवान्स मंत्रिणो भरत शब भरतश्रेष्ठ कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते हैं न कषि ताम नवजानती का पति यथाम उग्र प्रतिग्रहितर काम स्त्री जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती सूरस्य कचिदृष्ट सूरस्मतिमा अंधृतिमाुति कुलीनच्चाक्तक्ष सेनापतिथा क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, सूरवीर बुद्धिमान धैर्यवान पवित्र, कुलीन, भक्त तथा अपने कार्य में कुशल हैं कश्चि बल से मुख्यासर्वयुद्ध विशारदा धृष्टता विक्रांताया सत्कृत्य तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर धृष्ट निर्भय निष्कपट और पराक्रमी है ना तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना कचिद बल से भक्त च वेतन च यथोचित सम्प्राप्त काले दातव्यम ददासीद विकल्षसी अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर दे देते हो न जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या बिलम्ब तो नहीं कर देते कालाति क्रमणा देते भक्तवेतन योता भर्तु कृप्यं यदृत्या सोनर्थ सुमह स्मृत भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृतगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह को महान अनर्थ का कारण बनाया जा गया है कश्चित सर्वे रक्ता स्वाम कुलपुत्रा प्रधानतः कच्चित प्राणाथे सुतंती सदा युति क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं कच्चिन्य को बहुनर्थान सर्वसरायिकान अनुशास यथा काम काम आत्मा तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो मानम अधिकम कचित कच्चित पुरस्कार तुम्हारे यहां काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है न कशिद विद्या विनिहता नाज्ञान विसारह गुणतारेलाभ्युप्य तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथाग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो कषिदाराष्याण ताबाथे मृत्युमीयुषा व्यसनम चाभ्यपेता भरतरस भरत जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का वरण कर लेते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं उनके बाल बच्चों की रक्षा तुम करते हो न कषि भयादुपगतम क्षीरम वृपमागतम युद्धे वा पार्थ पुत्रवत्रक्ष परिरक्षसे कुंती नंदन जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो जा नहीं। या नहीं कश्चि तमेव सृथिव्या पृथ्वीपते पते समान भी संता यथा पिता पृथ्वी पतेह क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है कश्य व्यसन शत्रु भरत अभिया त्रिविधम बलम भरत कुलभूषण क्या तुम अपने शत्रु को अर्थात स्त्री दूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध बल, बोश एवं भृत्य प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति शक्ति मंत्र एवं उत्साह पर विचार करके यदि वह दुर्बल हो, तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो यात्रा दृष्टिया मूलम त्याय व्यवसाय बल से च महाराज दत्तावेतन शत्रुदमन क्या तुम पाठनी ग्राह आदि बारह व्यक्तियों के मंडल समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर देव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो पहला विजय के इच्छुक राजा के आगे खड़े होने वाले उसके शत्रु के शत्रु दूसरा उन शत्रुओं के मित्र तीसरा उन मित्रों के मित्र ये छह व्यक्ति युद्ध में आगे खड़े होते हैं विजिगिसु के पीछे पाठनिक ग्राह रक्षक और आक्रांधन उत्साह दिलाने वाला ये दो व्यक्ति खड़े होते हैं इन दोनों की सहायता करने वाले एक एक व्यक्ति इनके पीछे खड़े होते हैं जिनकी आधार संज्ञा है ये क्रमशः पाठनिक ग्राहासार और आक्रंदासार कहे जाते हैं इस प्रकार आगे के छह और पीछे के चार मिलकर दस होते हैं विजय की के पार्श्वभाग में मध्यम और उसके भी पार्श्वभाग में उदासीन होता है इन दोनों को जोड़ लेने से इन सब की संख्या बारह होती है इन्हें को द्वादशा राजमंडल अथवा पाठनी मूल कहते हैं अपने और शत्रु पक्ष के इन व्यक्तियों को जानना चाहिए दूसरा दूसरा नीतिशास्त्र के अनुसार विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जो लोभी हो किंतु जिसे वेतन न मिला हो जो मानी हो किंतु किसी तरह अपमानित हो गया हो जो क्रोधी हो और उसे क्रोध दिलाया गया हो जो स्वभाव से ही डरने वाला हो और उसे पुनः डरा दिया गया हो इन चार प्रकार के लोगों को फोड़ ले और अपने पक्ष में ऐसे लोग हो तो उन्हें उचित सम्मान देकर मिला ले तीसरा व्यसन दो प्रकार के हैं दैव और मानुष दैव व्यसन पांच प्रकार के हैं अग्नि जल व्याधि दुर्भिक्ष और महामारी मानुष व्यसन भी पांच प्रकार के हैं मूर्ख पुरुषों से चोरों से शत्रुओं से राजा के प्रिय व्यक्ति से तथा राजा के लोभ से प्रजा को प्राप्त भय नीलकणी टीका के अनुसार कत्युच्बल मुख्येभ्य पर राष्ट्रे पर तप उपच्छन्नात्ना प्रयक्षसी यथारत शत्रु के राज्य में जो प्रधान प्रधान योद्धा है उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते रहते हो जाने ही